सत मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह 90.4 एफएम रेडियो मधुबन तो बोलता पाया सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार दोस्तों मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूं सलाम ज़िंदगी के इस खूबसूरत प्रोग्राम में और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर ज़िंदगी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम हर संडे आपके साथ जुड़ते हैं एक नए मेहमान के साथ एक ऐसे मेहमान के साथ जिनकी ज़िंदगी के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख सकें एक ऐसी हस्ती आज हमारे साथ जुड़ी हैं जिनका नाम है हर लाल जी लाल जी जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से जिनके साथ आज हम बातचीत करेंगे उनकी लाइफ के अनुभव सुनेंगे और आशा करेंगे कि ये अनुभव हमारे काम आए तो चलिए स्वागत करते हैं आज के मेहमान एच के लाल जी का लाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद लाल जी अगर हम आज से सेवेंटी सिक्स बैक चलें पीछे चलें हम सुनना चाहेंगे आपके बचपन के कुछ किस्से आपकी टीन की कहानियाँ और आपके स्ट्रगलिंग टाइम के कुछ अनुभव इनके बारे में हमें कुछ बताएं। आज से लगभग छिहत्तर साल पहले 20 अगस्त 1946 को राजस्थान के अजमेर ज़िले में किशनगढ़ तहसील में एक छोटे से गांव पिंगलोद में मेरा जन्म हुआ एक साधारण किसान परिवार में जो साक्षरता से काफ़ी दूर था केवल बहुत पिछड़ा हुआ ग्रामीण एरिया जो आज भी ऐसा नहीं है लेकिन उन्नीस सौ साल पहले जब मेरा जन्म हुआ था और जब मैंने अपना बचपन शुरू किया था तब से आज कर राजस्थान के उस किशनगढ़ के गांव पिंगलोद में की अनुभूतियाँ सुनकर के आज भी मैं बड़ा उमंग उत्साह में आ जाता हूँ कि मेरा प्रदेश मेरा गांव, मेरा राजस्थान मेरी कल्चर आपका जन्म राजस्थान में एक कृषक परिवार में हुआ मेरे मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था अच्छा। और केवल मैं भी पढ़ने का कोई हमारा एजेंडा नहीं था परिवार में और मेरे को उनका कार्यक्रम था कि बच्चा थोड़ा सा पाँच सात साल का हो जाता है तो गायें और भैंसों के खेतों में उसको चराने के लिए भेज दिया जाता है और मेरा भी डेस्टिनी वही ही थी अच्छा, आपके पिताजी खेती करते थे हम हमारे एक पिताजी और पूरा पूर्वज शुरू शुरू से सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ट थे जाट समुदाय से थे और हमारे पास में ज़मीन ठीक ठाक थी तीस चालीस बीघा ज़मीन थी और उसमें हमारे माताजी और हम तीन भाई और एक सिस्टर का परिवार छोटा सा परिवार था और मेरे को पीछे खेत में जाने के बाद में कभी कभी घर छोड़ जाते थे और मैं देखता था कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और मेरे पास में कोई स्कूल जाने का प्रोग्राम नहीं था न माता पिता की अनुमति थी और न उनका एजेंडा था पढ़ाने का तो इस प्रकार से एक कूडा जिसको कि जिसमें एक आटा जूनते हैं और वो कुमार का एक काला कु, कु, कु, कुमटा था उसका वो फेंका हुआ टुकड़ा, टुकड़ा लेकर के और एक मिट्टी जैसी वहाँ होती है उसको लेकर के मैं उनके बच्चों के साथ में स्कूल बाईचांस चल गया और बाई चांस पढ़ने के लिए शुरुआत कर दी और घर वालों को जो पता लगा कि यह स्कूल जाता है और स्कूल में एक मास्टर एक मास्टर थे दस पंद्रह स्टूडेंट थे और मेरे को आज भी याद है कि हमारे प्रथम मेरे जो गुरुजी थे जो हमारे टीचर थे वो मदन सिंह जी थे जो कि दूसरे गाँव से करकेडी से आते थे और कभी कभी घोड़ी पे आते थे वो राजपूत थे तो इस प्रकार का वो जो संस्मरण आज मुझे याद आता है तो मैं रोमांचित हो जाता हूँ वास्तव में वहाँ मेरी ज़िंदगी और मेरे को पढ़ाने बाई चांस में स्कूल जाने लग गया स्कूल वाले घरवालों ने फिर बाद में देखा कि यह हमारे पशुओं के चराने के काम का नहीं है और न एक दो बार डाला भी था और मैं वहां से भाग गया और तो आपके परिवार में जो आपके बहन थे भाई थे आ, वो वो पढ़ाई के लिए उनको भेजा जाता था नहीं बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ हमारे परिवार में एजेंडे में नहीं था आप मेरे छोटे थे आप मेरा थे? बड़ा भाई था वो खेती करता था मैं बीच का था मेरे से छोटा तो बाद में पैदा हुआ था और मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी थी सब खेती में ये पशुधन है और उनकी बकरियां हैं भेड़ें हैं और खेत है और खेतों में काम करते थे यही हमारा जीवन प्रणाली था पढ़ना क्या होता है पढ़ना हमारे एजेंडे में था ही नहीं मैं परिवार में सबसे पहला आदमी हूँ जो बाई चांस पढ़ गया पढ़ गया आपके पेरेंट्स को जब मालूम चला आपके माता पिता को जब मालूम चला कि आप पढ़ने जाते हैं स्कूल में जाते हैं तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस पर नहीं शुरू शुरू में वास्तव में ऑब्जेक्शन उठाया था कि पशु कौन चराएगा अच्छा। मतलब इसलिए ऑब्जेक्शन उठाया था और मेरे को एक दो बार उन्होंने स्कूल से हटा करके पशुओं में चराने के लिए भेज भी दिया था अच्छा। लेकिन मैं वहाँ से भी उनके उनके काम नहीं कर सका और उन्होंने हताश होकर के फिर कहा चलो ये स्कूल जाने के लिए है तो इसको स्लेट और बढ़ता और एक छोटा सा मेरे को हाथ से सिला हुआ थैला दे दिया और वो वहाँ से ले के और आज तक छिहत्तर साल की जिंदगी के बहुत बड़ा सुंदर और डगमगाता नहीं बल्कि सुगम रास्ते से मैं आज चल रहा हूँ और मैंने पहले पाँच साल प्राइमरी अपने गांव के स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पिंगलोद में अपने पढ़ाई की और उस समय हमारे टीचर होते थे मदन सिंह जी उसके बाद में है कि हमारे गुरुजी होते थे वो वैश्वैन साहब तो उनके सानिध्य में मैं बहुत अच्छी तरह से पांचवी क्लास तक पढ़ा और पढ़ने में मेरी रुचि थी और पढ़ने में मैं क्लास में मतलब साधारण नहीं बल्कि अव्वल रूप में मेरे को प्रोत्साहित मिलता था और वहाँ से शाबाशी जो गुरुओं की शाबाशी मिली और उसको देखते हुए मैं पीछे देखा ही नहीं और मैं पाँचवीं तक अपने गाँव में पढ़ा और छठी सातवीं आठवीं तीन साल की शिक्षा समीप में ही एक है गांव है बड़ा गांव है सलीम आबाद है सलेमाबाद एक ऐतिहासिक गांव है और वो निम्बार्क संप्रदाय का एक पीठ है वो भी राजस्थान में राजस्थान में, में, में मेरे गांव से तीन किलोमीटर पे और वहां मैंने छठी सातवीं आठवीं और वहां मेरी नींव जो आगे बढ़ने की है उस मिडिल स्कूल से पढ़ी थी क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स से, से मेरा अवसर मिला उनके साथ में पढ़ने से तो आप जब अपने गांव से तीन किलोमीटर जाते थे तो आप कैसे जाते थे आपका आपके पास साधन था कोई साइकिल या कुछ कैसे जाते थे आप साधन और कैसे जाते थे बिल्कुल पैदल जाते थे मिनटों में जाते थे और सलीम हम दिन में नमल दस बार तो मैं जाता था दस बार आ जाता था सिर्फ पंद्रह मिनट का काम था पंद्रह मिनट में तीन किलोमीटर का सफ़र करना और उसके बाद में शाम को वहाँ पढ़ना और शाम को वहीं खेल खेल करके शाम को सात आठ बजे एक घर आते थे और आता था मैं और वो तीन साल मैंने वहाँ पढ़ाई भी की और खेलकूद में भी भाग लिया और वहाँ से गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के और मैं आगे ही बढ़ता गया आगे ही बढ़ता गया तो आपकी जो परिवार था जब आप सिक्स तक फिफ्थ तक आप दूसरे गांव में पढ़ने गए तो उनकी आर्थिक स्थिति अलाव करती थी आपको भेजना पड़ना हाँ वैसे मेरे गांव, मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो मध्यम थी न तो गरीबी थी न कोई ज़्यादा समृद्ध था बल्कि काम चलाऊ था और मेरे को इस प्रकार के कोई आप, आ, आ, मैंने देखा नहीं कि किस प्रकार से कोई कमी हो लेकिन हम एक समृद्ध नहीं एक मध्यम कृषक परिवार में थे और हमारे पास में अच्छी ज़मीन थी और परिवार का ढांचा बढ़िया था और माता पिता बहुत मेहनती थे और उसको मेहनत को देख कर के मेरे बड़े भाई और मेरी सिस्टर और मैं और मेरे से एक छोटा भाई यह पारिवारिक स्थिति हमारी आर्थिक स्थिति ठीक थी, थी आठवीं तक मैं फर्स्ट डिवीज़न से वहाँ पास हुआ और उसके बाद जब पता लगा कि आगे क्या करना है कहाँ जाना है तो हम सले हमारी जो मिडिल स्कूल से पहले के जो सीनियर स्टूडेंट निकलते थे और वो किशनगढ़ जाते थे अच्छा यह जो मार्बल वाला किशनगढ़ है वो आज फेमस किशनगढ़ है उस किशनगढ़ में हम नाइन्थ नाइन्थ टेंथ और एलेवेंथ हायर सेकेंडरी तक मैंने वहाँ शिक्षा की थी और वहाँ हमने देखा था कि हमारे आगे वाले विद्यार्थी कहाँ जाते हैं किस स्कूल में जाते हैं कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं उसी को हम फॉलो करते हुए चांस हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था हम देखा देखी और बिना किसी काउंसलिंग के हम आगे बढ़ते गए किशनगढ़ जा के गमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला मिल गया और उसके बाद में किराए के मकान आठ रुपये किराए के मकान में एक कमरा लेकर के अपना स्टोव खरीद करके और घर से आटा दाल घी ले जा कर के खाना बना करके और नाइन्थ क्लास में कॉमर्स वहाँ से कॉमर्स में मैं वहाँ लिया था कि वहाँ नाइन्थ से ही कॉमर्स आर्ट्स और साइंस अलग अलग डाइवर्ट हो जाते हैं और मेरे गांव के और सलीम के जो स्टूडेंट थे उन्होंने मोस्टली ने कॉमर्स ले रखी थी इसलिए मैंने भी नाइन्थ में कॉमर्स ले ली और वो भी किराए का कमरा लेकर के खाना बनाते थे और मैं भी उनके साथ में रहने लग गया ना आपको गांव से स्कूल तक जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता था एक बहुत मज़े का काम लगता था कि मैं स्कूल जा रहा हूं और अब मैं रात को वापस आऊँगा हाँ। तो देखिए दोस्तों कैसे ज़िंदगी में वैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ़ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है तो चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद मिलेंगे लाल जी से बातें करेंगे तब तक आप जुड़े रहिए आप सुन रहे हैं सलाम जिंदगी रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल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 मैं सुनील मुंबई से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो जो तुझ लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए तुझ से लोगए परमान से लगन लगाए मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी का सलाम ज़िंदगी कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट और हमारे साथ हैं एच के लाल जी जो हमारे साथ बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं तो लाल जी जब आप आ, स्कूल में थे जब आप आपका पीरियड चल रहा था टेंथ तक का मैट्रिक तक का तब आपके फ्रेंड्स किस टाइप के थे आपका सर्कल किस टाइप का था क्योंकि हर जगह देखा जाता है कि स्कूल में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत समर्थ होते हैं और वो फिर जो बच्चे थोड़े एवरेज होते हैं उनको टीस करते हैं या शो ऑफ ज़्यादा करते हैं तो आपका सर्कल कैसे रहा वहाँ पे? मेरा जो सर्कल था मैट्रिक के बाद और मैट्रिक तक वो एक सामान्य ग्रामीण आंचल के साधारण स्टूडेंट्स के साथ में था और जो धनाढ़ व्यक्तियों के साथ में तो हमारी कभी न तो हमने उनके साथ में बनती थी न उठ थी हम तो सामान्य व्यक्तियों के साथ रहते थे और उसमें यह जितने भी हमारे फ्रेंड थे वो सामान्य वर्ग के मध्यम वर्ग के थे और आर्थिक सम्पन्नता नहीं थी सर्फ गुजारा करते थे लेकिन वो पढ़ने में कंपटीशन हमारा होता था मुझे आज भी याद है नाइन्थ टेंथ में कुछ विद्यार्थी गाँव के दूसरे गाँव के विद्यार्थी और हमारे में कंपटीशन होता था और हम हमेशा ये देखते थे कि कौन किसी में ज़्यादा नंबर आते हैं और कभी वो आगे निकल जाते थे कभी मैं निकल जाता था और हमारे गांव के भी हम दस बारह स्टूडेंट थे और दूसरे गाँव के थे और आज भी जब कुछ विद्यार्थी मिलते हैं कोई आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर है कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आपका आज भी टेब आप आपके जो पुराने आपके चाइल्ड हुड जिनके साथ आप आज भी टच में हो हाँ मेरे साथ में जो हालांकि मेरी जो कर्म भूमि है वो हरियाणा है और सेवनटी से मैं यहाँ आ गया था और सेवेंटी वन के पहले के जो स्टूडेंट्स थे उनके पास में करीब करीब मेरा संपर्क नहीं है लेकिन बाई चांस कभी मैं गांव जाता हूं और वहां पता लगता है तो मैं भी उनके पास में चला जाता हूं ऐसे कुछ आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं कुछ बिजनेसमैन हैं कुछ लोग आज भी खेती कर रहे हैं कुछ बिजनेस के साथ साथ में अपना दूसरा दर्जी कुमार इत्यादि का अपना फैमिली प्रोफेशन कर रहे हैं तो वो मिला जुला है और जिस पे गौरव करने वाली बात है कि मेरे जितने भी दोस्त थे उन दोस्तों में से मैं ही एक कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूं कुछ लोग लोगों ने आर्मी जॉइन करके और आर्मी में यह सिपाही के रैंक के तो अलग बहुत थे लेकिन उनमें से एक दो ऑफिसर ही जो कर्नल इत्यादि के थे और उनसे मेरा मुलाकात हुई है और उनको देख करके हम एक साथ में गदगद होते रहे हैं इस प्रकार से मेरा जो फ्रेंड सर्किल था वो कोई ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं इस प्रकार का था क्योंकि मैंने 71 से अपने जन्मस्थली और मेरा जो एजुकेशन राजस्थान का था वो मैं आकर के 71 में हरियाणा को मैंने अपना कर्मस्थली बना दिया और मैं आज सेवनटी वन से बावन साल से मैं हरियाणा में हूँ लेकिन मैं आज भी अपनी जड़ से राजस्थान से उसे मेरे गांव से मेरे घर से आज भी जुड़ा हुआ हूं और हर दो महीने में मैं करीब करीब वहां जाता रहा हूं और जाता हूं और वहां जाने में जब मुझे पता लगता है गाँव वालों को कि हरकरन आया हुआ है तो मेरे मिलने के लिए आसपास के आस पड़ो, पड़ोसी भी आ जाते हैं और आजकल हम फार्म के ऊपर गांव में एक ढाणी में बना रहते हैं तो उस ढाणी में एक महफिल लग जाती है कि हमारा प्रोफेसर आया है हमारा हरकर्ण आया है क्या बात है उनका दिल भी गदगद हो जाता है और आ, आ, लाल जी जैसे आपने बताया कि आप टीचर्स के साथ आप, आप टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट रहे क्योंकि आप टॉप करते थे तो आपके इस सफर में कोई ऐसा टीचर की कोई ऐसी शिक्षा कोई एक टीचर जे जैसे होता है ना कई बार किसी टीचर की एक शिक्षा ऐसी होती है जो हमें पूरे लाइफ टाइम याद रहती है ऐसा कोई टीचर जिन्होंने आपकी कोई ऐसी शिक्षा दी हो जो आपको लगा कि हाँ इस पे मुझे अमल करना चाहिए और ये मैं पकड़ के पूरी जिंदगी चलूँगा ऐसा कुछ आपको ध्यान में आए तो हाँ टीचर तो देखो मेरी प्राइमरी में तो मेरे आदर्श टीचर थे श्याम सुंदर जी वैष्णव और उसके बाद में जब मैं सलीमाबाद सलीमाबाद पढ़ता था मिडल में तो वहाँ एक मोहन लाल जी गवार साहब होते थे वो मेरे मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पेटिंग करते थे उत्साह देते थे और उनके उत्साह से ही मैं आगे बढ़ता रहा हूँ और वैष्णव साहब के आशीर्वाद और गंवारिया साहब के बाद में जब मैं किशनगढ़ हार सेकेंडरी स्कूल में था तो वहाँ एक हमारे शास्त्री जी थे सत्येंद्र शास्त्री जी और वो एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे और यह आध्यात्मिक साइड से थे और उन्होंने भी मुझे पास में बिठा कर के कई बार मेरी मेरे गांव भी आए हैं मेरे घर भी आए हैं और मेरा एक घरेलू रिश्ता बन गया था और उनकी प्रेरणा से वो चित्तौड़गढ़ के थे तो वो मेरे को दो तीन बार छुट्टियों में अपने गांव भी ले गए हैं तो इस प्रकार से ऐसे टीचर जो कि टीचर के साथ साथ में एक पेरेंट्स एक गाइड के साथ में मेरा निवार किया तो मैं उन शास्त्री जी का और अपने श्याम चंद्र जी का और मनोहर लाल गंवारिया साहब का मैं आज भी हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी नींव डाली थी और मुझे प्रेरणा दी थी और मेरे को उनका रोल मॉडल देख करके और मैंने भी अपना टीचिंग प्रोफेशन ही यहाँ मेरे को सौभाग्य से मिला वो और आपके आइडल रहे इस, प्रो, इस प्रोफेशन को चूज करने में तो आपका जब आपने जब कॉलेज में जाने का निर्णय लिया तो उस समय क्योंकि गांव में तो कॉलेज होते नहीं होंगे तो उस समय आपने जब निर्णय लिया कि आप कॉलेज में जाएंगे तो उस समय आपकी स्थिति क्या थी आपके मन की और आपकी फैमिली के मन की स्थिति क्या थी हमारे मेरी स्थिति तो थी कि मैं आगे पढ़ूँ लेकिन घरवालों की इच्छा थी कि पैसे इतने शहर में जाने के लिए कॉलेज में जाने के लिए शायद हमारे पास में पैसे नहीं होंगे इसलिए उन्होंने ज़्यादा कोई उत्साह नहीं दिखाया लेकिन मैं जो मेरे सीनियर जो थे उनका अनुकरण करते हुए उनको फॉलो करते हुए मैं किशनगढ़ तो मेरा निभ गया लेकिन किशनगढ़ से जब मेरी कॉलेज के लिए जब बात आई थी वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं अच्छा तो लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं बच्चे को पढ़ने दो कैसे ही हम जुगाड़ कर लेंगे और मुझे याद भी है कि मैं जब कॉलेज में जाता था तो आ, मेरे को शहर जाता था तो उसमें आपने कहाँ एडमिशन लिया हाँ उसके बाद में मैंने मैट्रिक और हायर सेकेंडरी तो किशनगढ़ से की जो मेरे गांव से 18 किलोमीटर दूर है और मैं वहीं किशनगढ़ रह करके और कमरा किराए पे लेकर के और अपना खाना बनाकर के रहा हम हॉस्टल की कल्पना नहीं कर सकते थे हॉस्टल के लिए हमारे पास में आर्थिक स्थिति नहीं थी इसलिए हम खुद अपने पैरों पर बहुत कम खर्च कम इकोनॉमी के हिसाब से हम गुजारा करते थे लेकिन मेरी माँ ने कभी भी मुझे फील नहीं होने दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं वो अपने गांव में अपने सहेलियों से चुपके चुपके कुछ पैसे लेकर के और मेरे लिए रखती थी और मुझे देती थी और और गांव में जो हमारा खेत जो पशु थे उनका घी बेच कर के और उस घी से उनको वापस रीपे करती थी और उससे मुझे गुजारा होता था और मैं जब मैट्रिक के हायर सेकेंड्री के बाद में मेरी पढ़ाई जो कॉलेज की थी वो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का कॉलेज होते हुए भी बहुत बड़ा कैंपस और बहुत बड़े फैकल्टीज होते थे और वहाँ के प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर वी जॉन जो जो क्रिश्चियन थे और और एक शिक्षाविद थे उसके बाद में डॉक्टर एनपी सिंह तो इस उनके सानिध्य में और उस बड़े कॉलेज के प्रांगण में मैंने बीकॉम कॉम तीन साल की और एमकॉम कॉम दो साल की पाँच साल की मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर जो कि एक प्रकार की डिम्ड यूनिवर्सिटी थी उसमें हुआ है अजमेर में और अजमेर में ही मैंने फिर वहाँ भी किराया का मकान लेकर के हॉस्टल में न लेकर के अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किराए के मकान में और घर से में घी आटा और दालें ले जा करके और खुद खाना बनाता था अप टू एम कॉम आई आई रिमेंड और वहाँ ही उसी प्रकार से सिगड़ी पे स्टोव पे भोजन बनाना उसी कमरे में रहना उस कमरे के साथ में और कमरे का किराया कितना होता था अजमेर में दस पंद्रह रुपए होता था किशनगढ़ में जब हायर सेकेंडरी तक किराया होता था आठ आठ नौ रुपए और इस प्रकार से मैंने मतलब कभी फील नहीं किया लेकिन मैं साधारण साधारण परिवार में होते हुए मेरी माँ ने कभी भी मुझे फील नहीं होने दिया वो चाहे कुछ भी हो अपने ऑर्नामेंट बेचती या घी बेचती और मेरे लिए उन्होंने शिक्षा दिलवाने में और उसने बहुत बड़ा योगदान एक एक प्रकार का काम किया और मैं अपनी माँ के प्रति आज भी सोच करके रोमांचित हो जाता हूँ कि हे मेरी माँ मतलब तेरा मैं लाख लाख शुक्रिया है कि मेरे को आपने पढ़ाया और मेरे पिताजी बहुत भोले भाले बहुत साधारण से किसान थे और मैं तो आपको बता पहले बता चुका हूँ कि घर में पढ़ने वाला एकमात्र मैं ही हूँ और मेरे बाद में सिर्फ मेरा एक भाई जो छोटा भाई था वो पढ़ा है और वो भी आठवें दसवें तक पढ़ करके वापस खेती में लग गया था तो ये उन्हीं के आपके माता और पिताजी का ही आशीर्वाद है जो आपने आज ये मुकाम हासिल किया है दोस्तों कहते हैं ना जिंदगी में सही समय नहीं आता बस जब आप शुरुआत कर देते हैं वही सही समय होता है इसीलिए कभी हार ना माने हर समय एक नई शुरुआत की कोशिश करते रहिए तो वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ जुड़े रहिए आप सुन रहे हैं सलाम जिंदगी रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो यमहे सुगंध पुष्टिवर्धन उर्वागम बंधन मृत्योर्मुखीय जय सते मन अंतर जपता निरंतर शिवशंकर जयत्री जय पतिशंभ घट घट वासी तुम हवानाशेम तुम, तुम संसारपतिशुभ I wanna keep. मैं हूं हमसिका और और आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो मधुबन सुनते रहो और रहो मुस्कुराते क्या बात है कितना खूबसूरत गीत सुना हमने स्वागत है आप सभी का सलामे जिंदगी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट और हमारे साथ हैं एच के लाल जी जो हमारे साथ अपनी लाइफ के बहुत ही खूबसूरत अनुभव शेयर कर रहे हैं तो लाल जी जब आप जब आप कॉलेज में थे जब आप एमकॉम के लिए गए वहाँ पे तो किस तरह का मतलब कॉलेज में माहौल मिला आपको आप वहाँ पे क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि हमें दूसरी चीज़ें भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं हमें कुछ भी नया कुछ देखते हैं तो हम अट्रैक्ट होते हैं या हमारा मन करता है कि हमारे पास भी वो चीज़ होनी चाहिए तो आपने किस तरह से उन सब चीज़ों से डील किया कॉलेज हमारा अल्ट्रा मॉडर्न था गोवर्मेंट कॉलेज और उसमें बहुत समर्दिशाली पर्सनलिटीज़ के भी लोग थे लेकिन हम गांव वाले तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना कर के ही चलते थे तो हमा... वो लोग कभी आपको टीज नहीं करते थे कि कई बार जैसे रैगिंग करते हैं या टीज करते हैं कि आ, हमारे पास तो ये है तुम ऐसे नहीं हो या कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कभी नहीं ऐसा नहीं था क्योंकि हम पढ़ने में क्लास में काफ़ी अव्वल होते थे तो हमारा पाँच छः का सर्कल होता था तो हमारी भी एक एक ग्रुप होता था और उस ग्रोह का लोहा मानते थे लोग बाग इसलिए रेगिंग टीजिंग का कोई मतलब नहीं था और वो धनाडे थे तो अपने हाल में रहो और हम एक मध्यम मार्गी परिवारों के लोग का बहुत सुंदर वहाँ से हमारी पूरी जो आगे की जो पढ़ाई की जो पक्की नींव हो गई और वहाँ से हमने बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर के नाइनटीन सेवनटी वन में राजस्थान यूनिवर्सिटी की एमकॉम का एग्ज़ामिनेशन दिया और उस एग्ज़ामिनेशन का जुलाई में अगस्त अगस्त में रिजल्ट निकला और उस रिज़ल्ट में मेरे को आज कहते हुए फ़ख्र होता है कि मेरे 77 परसेंट नंबर से राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरी सेकंड पोजीशन थी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में और उसके कारण जैसे ही रिजल्ट मेरा निकला और मुझे सिर्फ वहाँ उस दिन में वहाँ इन्फॉर्मेशन सेंटर जयपुर uh, में बैठा था न्यूज़पेपर पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर, ट्रिब्यून नाम का एक न्यूज़पेपर मेरे सामने आया और उस ट्रिब्यून को मैंने पहली दफ़ा ट्रिब्यून नाम ही सुना था और अखबार को देख रहा था और उसमें देखते देखते अचानक सिचुएशन वैकेंट के कॉलम पे मेरी नज़र गई और उस समय मैंने देखा कि हरियाणा में लेक्चरर इन कॉमर्स की तीन जगह वैकेंसी निकली है वैसे कॉलेज रोहतक वैसे कॉलेज भिवानी और नेशनल कॉलेज सरसा और सरसा का सबसे पहला कॉलेज था और जैसे इधर से मेरा रिजल्ट निकला है और दूसरे दिन मैं वहाँ से मन बना करके सरसा पूछता जयपुर से जयपुर से बिना घर को बताए मैं सीधा यहाँ अजमेर से आ गया रिवाड़ी और रिवाड़ी से सरसा ट्रेन में आ गया और यहाँ यहाँ आकर के एक धर्मशाला में पूरा दिन बन विश्राम किया नाया धोया और उसके बाद में नेशनल कॉलेज के प्रांगण में पाँच बजे इंटरव्यू का शेड्यूल था और मैं उस इंटरव्यू देने के लिए आ गया तो जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आपका रिजल्ट आया है और आपने इतने अच्छे मार्क्स पाए हैं तो उनका क्या रिएक्शन था बताया ही नहीं उनको पता ही नहीं बताया उनको पता ही नहीं था उनको ज्यादातर के अलावा और वो कहते थे कि पढ़ जाएगा तो ठीक है नहीं पढ़ेगा ठीक है पास हो जाएगा ठीक है नहीं होगा ठीक है ये आपकी ही लगन थी जो आपको आगे लेके जा रही थी तो इस प्रकार से मैं मेरे को कहते हुए है कि मैं कभी भी इधर से मेरा रिजल्ट आया और तीसरे दिन मेरी सर्विस लगी नेशनल कॉलेज में एज ए लेक्चरर इन कॉमर्स और यहाँ 25 कैंडिडेट्स थे फाइव उन उस समय यहाँ का जो मैनेजमेंट थी कॉलेज की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और उसमें अच्छे अच्छे विद्वान थे 10-15 इंटरव्यू बोर्ड था और उसमें उस समय के एस एक्स ऑफिस यहाँ के चेयरमैन होते थे और, और उनके साथ में मेरा आध घंटा इंटरव्यू हुआ पच्चीस विद्यार्थियों के साथ है, और उनमें से शॉर्टलिस्टिंग पांच के की और पांच का दूसरे दिन फिर इंटरव्यू हुआ और उन पांच में से आई वा सेलेक्टेड मेरा यहाँ कोई जान न पहचान न मैं हरियाणा में पहली दफ़ा आया था सर को जानता नहीं था न मेरे को कोई जानता था लेकिन मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो एक्स्ट्रा हुआ था क्योंकि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में एम में मैं बहुत अच्छे नंबर भी थे और सिर्फ नंबर ही नहीं थे मेरा सब्जेक्ट की मेरी पूरी ध्यान था और इंटरव्यू बोर्ड वाले बिल्कुल तसल्ली कर गए कि यह हमारे को मिल जाए तो तो मेरे को कहते हैं जी हम आपको सलेक्शन कर रहे हैं लेकिन हमारी शर्त है कि छोड़कर के आप जाएंगे नहीं आप राजस्थान नहीं जाएंगे क्या बार? बार बार तब मेरे को उन्होंने अनुनय विनय किया और मैंने कहा जी नौकरी मिलती कहाँ है और मैं तो अभी आ, पास आउट हुआ हूं तो इस प्रकार से मेरा यहां दानांजल लिखा था नेशनल कॉलेज में 71 अगस्त 17 अगस्त को मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया और मैं अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के वापस घर गर गया घर इस समय आपकी एज कितनी होगी 25 इयर्स 25 इयर्स में देखो आपको खुद सामने से आकर उन्होंने कहा कि आपने ये जॉब करनी है क्योंकि यहाँ उस समय सेवेंटी में हरियाणा में कॉमर्स से एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो रहा था बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेज में कॉमर्स इंट्रोड्यूस हो रही थी और उनको फैकल्टी मिलती नहीं थी और फैकल्टी मिलती थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह दूसरी जगह से दिल्ली इत्यादि पंजाब इत्यादि यह उस समय उस एरिया में यह कॉमर्स चल रही थी खुल रही थी और नया नया सब्जेक्ट यहाँ क्रेज़ के साथ में खुल रहा था तो मैं उनके लिए एक उपयुक्त पात्र था तो इसलिए मेरी को उन्होंने बड़ा ओबलाइज हो करके और मेरा सिलेक्शन किया और मेरे से रिक्वेस्ट की और दाने अंजल की बात है कि मैं 71 से लेकर के आज तक सरसा में ही रहा हूं और और बीच में मैंने नेशनल कॉलेज की के तैंतीस साल की सर्विस मेरी हुई है टोटल नेशनल कॉलेज में आठ साल की नेशनल कॉलेज में पच्चीस साल में गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सरसा में हमारा कॉलेज जो था उस समय के जो इंटरव्यू जो मैनेजमेंट थी उनको फिर बाद में सेवेंटी नाइन ने चौधरी देवीलाल के समय में हाँ आ, उन खजांचियों की मैनेजमेंट को मानते थे लेकिन वह सभी एक मैनेजमेंट बिल्कुल यहाँ एक सेकुलर मैनेजमेंट होती थी और उसको उन्होंने गिफ्ट देने के लिए कहा और इन्होंने स्वीकार करते हुए हमें प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज में 79 में टेकओवर हो लिया तो 25 साल की सर्विस मेरी गवर्नमेंट कॉलेज की है उस समय हमारा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अफिलेटेड था और उसके बाद में हमारा कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड था और 2004 तक 33 साल की सर्विस मैंने नेशनल कॉलेज और गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में की है और दो को मैं रिटायर हो गया लेकिन मेरे को इंदिरा गांधी नेपन यूनिवर्सिटी इग्नू मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में दिल्ली से और करनाल हमारा रिजनल सेंटर है वहाँ से यहाँ एक सेंटर स्टडी सेंटर खोला दिया गया और उस स्टडी सेंटर का मैं कोऑर्डिनेटर था और 2000 में और 2004 तक तो मैं दोनों काम करता था एज ए प्रोफेसर भी था और एज़ ए कोर्डिनेटर भी था लेकिन चार के बाद में मैं कॉर्डिनेटर कंटिन्यू रहा और इग्नू इस एरिया का सबसे बड़ा सेंटर है आज भी जहां 12000 हज़ार में जब यहां से मार्च 20 तक एज ए इग्नो कोऑर्डिनेटर था और मेरी यहां दो स्टूडेंट से लेकर के 12000 स्टूडेंट एनरोल यहां किए अच्छा। और यहां एमए बीए और आपके ये लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा कम से कम 20 कोर्सेज यहां चलते थे दस हजार बारह स्टूडेंट यहां लास्ट में थे जब उनको पता लगा कि मैं सेवेंटी फाइव क्रॉस कर गया हूं तब मेरे को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हम दिल्ली वाले और करनाल वाले लेकिन हमारी परिस्थितियां हैं तो अब क्या करें मैंने कहा जी नमस्ते करो और इस प्रकार से मेरे को इग्नो से अलविदा मार्च बीस में अभी अभी तो दोस्तों एक बार फिर वक्त हो गया है एक ब्रेक का एक प्यारे से गीत का हम मिलेंगे आपसे इस प्यारे से गीत के बाद आप सुनते रहिए सलाम जिंदगी ऑन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो है सुना ये पूरी धरती तो चलाता है मेरी भी सुन ले अर मुझे घर बुलाता है भगवान है कहा रे तू है खुदा है कहाँ रे तू है सुना तू तो भट के मन को राह दिखाता है मैं भी खोया हूँ मुझे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 तो मंदिर मिले तो मिले तुझे ढूंढे थके मेरे तुझे ढूंढे थके मेरे तुझे ढूंढे थके मेरे जो भी में है वो सारी मैं निभाता हूँ इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ भगवान है कहाँ तू है खुदा है कहाँ तू क्या चाहे मैं चाह नहीं तू क्या चाहे मैं चाहू नहीं तू क्या चाहे मैं चाहू नहीं सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ भगवान है कहाँ रे तू है खुदा है कहाँ रे तू भगवान है कहाँ रे तू है खुदा है कहाँ रे तू स्वागत है आप सभी का सलामे ज़िंदगी कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एचके लाल जी से जिनके लाइफ एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कैसे इन्होंने अपने ही दम पर सिर्फ एक पढ़ने की चाह से अपनी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा दिया अपनी फैमिली में पहले बच्चे जो पढ़ाई के लिए इतने डिवोटेड थे पढ़ाई इनकी फैमिली में किसी के पास नहीं थी शिक्षा इनकी फैमिली में थी नहीं लेकिन सिर्फ इनकी चाह से ये आज कहां से कहां पहुंच गए और इनकी इस चाह से सिर्फ इनका ही नहीं आगे आने वाली पीढ़ी का भी उधार हो गया तो लालजी जब आप Uh, जब आपकी जॉब लगी यहाँ पे नेशनल uh, कॉलेज में जब आपकी जॉब लगी और आपकी फ़ैमिली को भी uh, मालूम चला कि आप अब uh, सेटल हो गए हैं तो उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया कि अब आप सेटल हो जाइए अब आप आपको मैरिज कर लेनी चाहिए मुझे मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने यहाँ जैसे ही मेरी सर्विस लगी और सेवेंटी में और मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि मेरी राजस्थान में चाइल्ड मैरिज के हिसाब से सिक्सटी फाइव में आई वॉज़ एंगेज एंड मेरीड एंड 69 में जो हमारा मकलावा होता है वो मेरा हो गया था साथ साथ में पढ़ते वक्त और 71 में जब मैं एमकॉम फाइनल कर रहा था तो मेरा पहला बच्चा पैदा हो गया था अच्छा। और स्टूडेंट लाइफ में और उसके बाद में मैंने एमकॉम की और सर्विस लगा और मेरी परिवार में मेरी मिसेज और मेरा लड़का था तो यहाँ यह बात मैं करना चाहूँगा कि मैं 65 में 69 में ऑलरेडी मैरिड हो गया था वहाँ हमारे कितने साल के थे राजस्थान में जो मैं था 19-20 साल का अच्छा। तब मेरा मकलावा हुआ था मकलावा मकलावाज कंसिडर्ड एज ए कम्प्लीट मैरिज चाइल्ड मैरिज जो हुई वो किस उम्र में? चाइल्ड मैरिज मैरीजी ओके। आई वाज गोट मैरिड लेकिन वो एक प्रकार का एक कल्चर है और वो मैरिज होते हुए भी जो हमारी दृष्टिकोण से वो वो marriage, अपने घर में रहते हाँ, हैं और आप अपने घर में जब मैं सिक्सटी में बीकॉम कर चुका था तब तो मेरा मकलावा हुआ फिर आना जाना उनका शुरू हुआ और मेरी मैरिड लाइफ शुरू हुई और उस मैरिड लाइफ में ही मैंने एम की और एम के दरम्यान में आई वाज ए ब्लेस्ड विद ए सन अरे एंड आफ्टर दैट मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन आने के कारण तो तब तक आपके युगल जो थे वो गांव में रहते हाँ। थे आप मेरे युगल गांव में थे खेतीबाड़ी में अपने पेरेंट्स के साथ में सब कुछ करते थे और मैं आपको बता दूं कि यहां सर्विस करने जब मेरी सेवेंटी वन में जॉब लगी तैतीस साल मैंने सर्विस कर ली और थे सर्विस में मैंने उनको सर्विस करने के दो साल बाद में उस मिसे मेरी मेरी धर्मपत्नी को मैं साथ लाया अपने बच्चे को साथ लाया अच्छा। और उस समय शुरू शुरू में मेरी तनख्वाह होती थी फोर और उसमें से मैं दो रुपए अपने गांव भेजता था और मुझे उतना आनंद मिलता था कि मेरे घर वालों को मैं आर्थिक मदद दे रहा हूं। आपको बहुत प्राउड फील होता होगा। बहुत प्राउड फील होता था आज भी मुझे प्राउड फील होता है कि इतने बड़ी आज फेटी पेंशन में से भी आज आई कंट्रीब्यूट टू माय फैमिली जो मेरे रिश्तेदार है कोई नीड में है मेरी सिस्टर है मेरे भाई भतीजे हैं मेरी उन कन्याओं के लिए और परिवार के लिए आज भी मैं समर्पित होता हूं और मेरा सौभाग्यशाली है कि जितना मैं उनको देता हूं उससे ज़्यादा मुझे बरकत होती है और आज भी मेरा लड़का राजस्थान वहाँ से न्यूजीलैंड में सिटीजन है मेरा पोता न्यूजीलैंड का सिटीजन है मेरी डाटिनला न्यूजीलैंड की सिटीजन है और मेरी डॉटर भी न्यूजीलैंड में ही सेटल्ड है अर्थात मेरा पूरा का पूरा परिवार न्यूजीलैंड में है और मैं भी 2006 में चार साल के लिए न्यूजीलैंड ही था और वहां मैंने एम आई से एक फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके कस्टमर सर्विस का कोर्स किया और कोर्स करके एंड आई स्टार्टेड द जॉब कस्टमर सर्विस में मैं सेल्समैन एक गैस स्टेशन के ऊपर उम्र में क्या अभी सेवन अभी सिक्सटी थ्री फोर की उम्र में रिटायरमेंट के बाद मैंने वहाँ एजुकेशन ली छः महीने का कोर्स किया और वहाँ न्यूजीलैंड में बारह डॉलर पर आवर के हिसाब से मैंने जॉब शुरू किया और उस जॉब से मैंने अपने लड़की की शादी के लिए जो या नवाशहर शादी कर दी थी हमने लेकिन उसको सामान वहाँ मैंने खुद वहाँ अर्निंग करके दिया था और वहाँ मेरा सौभाग्य है कि न्यूज़ीलैंड के ब्रह्मा कुमारी आश्रम का भी मैं स्टूडेंट बन गया जो कि वहाँ चालीस किलोमीटर था एवरी थर्सडे मैं जाता था भावना बहन हमारी टीचर थी और सेंटर के जिम भाई एक अंग्रेज यूरोपियन उसे हमारे इंचार्ज होते थे और वहां चार साल में रहा और न्यूजीलैंड में जितने भी भटिया है पिकनिक हैं मैंने उस न्यूजीलैंड की ब्रह्मा के सेंटर में मैं रहा और मेरे को आज भी उनके संस्मरण बड़े उत्पन्न है और वहाँ ये मधुबन से भी एक दो आत्मप्रगास भाई टोली वाले और वहाँ जाते रहे हैं उनके साथ में मैं साथ में रहा हूँ भटिया की है और उस ब्राह्मण परिवार के साथ में, में मेरा बहुत आनंदित अनुभव आज भी है मेरे को आज भी संपर्क में हूँ और वहाँ के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ में मेरा आज भी चिटच -चिट होता रहता है तो इस प्रकार से मैं वहाँ अर्निंग भी करता रहा और वहाँ लर्निंग भी करता रहा और ए, मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर का भी आभारी हूँ कि नाइनटीन उन्नीस सौ पिचानवे न्यूजीलैंड में ही जुड़े ब्रह्मा कुमारी हाँ नहीं नहीं मैं न्यूजीलैंड में जुड़ा नहीं यह जुड़ा तो 1995 में 1995 में एक भगवान भाई जी को हाँ हाँ बिंदुबेन ने भेजा था हमारे कॉलेज में कि माउंट आबू में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही है वहाँ टीचर्स जो जाने चाहते हैं वो अपना नाम दे दें तो इस प्रकार से इस नेशनल कॉलेज गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज के दस प्रोफेसर और दो डी ऑफिस के जो कर्मचारी है बारह आदमियों का ग्रुप है भगवान भाई लेकर के हमें उस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में नाइन्टी में ले गया और वहाँ ले जाने के बाद जहाँ की वहाँ की आ, व्यस, व्यस, जो व्यवस्था और वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ़ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एंड एंड क्वालिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स मैंने देखा तो तजुब हुआ मैंने और सोचा था कि यह पूरे हिंदुस्तान के शिक्षाविद इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं तो और वह उच्च क्वालिटी की तीन दिन की कॉन्फ्रेंस थी और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और यहाँ आकर के मैं जब अपने बारह साथियों के साथ में भगवान भाई के साथ में जब आया तो यहाँ दीदी ने कहा कि आपको कैसे लगा मैंने कहा जी बहुत सुंदर लगा वो क्या अनुभव सुनाओगे मैंने अनुभव सुनाया यहाँ क्लास में तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि और उन्होंने कहा कि आप सात दिन का कोर्स कर लो और मैंने उस दिन से सात दिन का कोर्स कर लिया और यहाँ का भी स्टूडेंट तब से आज तक हूँ और मैं इस सीनियर सिटीजन को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आनंददायक और खुशहाल जिंदगी जीने का सीनियर सिटीजन से इससे बढ़िया कोई और रास्ता नहीं है कि आप इस संस्था से गोडली स्टूडेंट का एनरोलमेंट ले लो और आपको खुशियां ही खुशियां हैं आनंद ही आनंद है और यह रिटायरमेंट लाइफ का एक गोल्डन जो युग है वो इस बाबा ने हमारे ज्ञान में जो हमें मिला है उससे आज मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को देख कर मेरी युगल भी आज 10-15 साल से ज्ञान में हैं हम दोनों ज्ञान में हैं और मेरा परिवार न्यूजीलैंड सेटल्ड है और लेकिन मेरे लड़के ने कहा कि आप यहाँ अकेले रहते हो तो वो कुछ दिनों से वहाँ से कमाई करके और यहाँ आ गया है मेरा पोता न्यूजीलैंड में ही अभी पढ़ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिक्स सेवन्थ सेमेस्टर है इस प्रकार से बाबा ने चारों तरफ से एक खुशियाँ ही खुशियाँ हमें दे रखी है और यहाँ मैं आज भी आनंदित हूँ सेवेंटी सिक्स ईयर एज में किसी प्रकार का कुछ भी कोई कमी नहीं है परिवार भी संपन्न हम भी संपन्न और खुशहाल हैं परोस्परस हैं हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस जो बाबा कहता है वो हमारे हमारा को खजाना मिला हुआ है और उस खजाने के लिए हम आभारी हैं वह मेरा बाबा भाग्य मेरा भाग्य मेरा लेकिन मैंने नेशनल कॉलेज में और तो और इग्नो में जो तैतीस साल और बीस साल की सेवाएँ की है इसमें भी मेरे बहुत अच्छे संपर्क बने हैं पूरे हरियाणा में कहीं भी आप चला जाओ हमारे स्टूडेंट और इग्नू के स्टूडेंट यह जब भी मिलते हैं और जो उनका प्यार और प्रेम और रिगार्ड मिलता है उससे हमें आंतरिक खुशी होती है और उसी से जीते रहते हैं तो उड़ते रहते हैं तो इस प्रकार से यहाँ अच्छे अच्छे प्रोफेसर के संपर्क में रहा और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं ट्रेड यूनियन में भी बहुत भाग लेता था मतलब नेशनल कॉलेज और गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज की जो टीचर्स प्रोफेसर की एसोसिएशन थी उसमें मैं 20 साल तक एज ए सेक्रेटरी काम करा किया है और ये यूनियन का भी मेरा हुआ है पूरे हरियाणा में घूम घूम करके हर कॉलेजेज में कोई मीटिंगें करते थे और सरकार के साथ में हमारे मुद्दे रखते थे तो इस प्रकार से मैंने ट्रेड यूनियन का अनुभव लिया है और यहाँ जो मैंने पढ़ाने का जो आनंद लिया है नेशनल कॉलेज में तैंतीस साल में और उसके बाद में यूनिवर्सिटी ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ने मुझे इन्वाइट किया कि आप एज ए गेस्ट फैकल्टी आप ज्वाइन करो तो मैं चार से लेकर के छः तक दो साल तक मैं एम डिपार्टमेंट में एज ए taxation डायरेक्ट टैक्सेशन का मैंने गेस्ट फैकल्टी भी मैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में रहा हूं, 20 साल तक मैंने इग्नो में रहा हूं, तैंतीस साल तक मैंने हरियाणा गवर्नमेंट की हायर एजुकेशन में काम किया है और इससे पहले मैंने न्यूजीलैंड में भी पढ़ाई की है और वहां नौकरी भी की है और वहाँ न्यूजीलैंड के आश्रम से भी जुड़ा हूँ तो इस प्रकार से चारों तरफ से मैं अपने पुराने रिकॉर्ड को ढूंढता हूँ टिटोलता हूँ तो मुझे आज बहुत खुशी होती है और आज श्रुति बहन ने मुझे आप इस जागृत कर दिया मेरी पुराने यादें और उनको टटोलने का मुझे मौका दिया उसके लिए इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ देखिए दोस्तों कहते हैं न जिनमें सीखने की चाह होती है वो किसी भी उम्र में हार नहीं मानते यही जज्बा यही जोश हमें एच के लाल भाई जी में दिखा जो इस उम्र में भी न्यूजीलैंड में जाकर उन्होंने जॉब की और वो भी खुशी से मजबूरी में नहीं खुशी से उन्होंने जॉब की तो और शायद यही एक रीज़न रहा होगा जो ये गॉडली स्टूडेंट भी बने क्योंकि सीखने की चाह जो होती है वो इंसान को कहीं से भी कुछ भी सीखने का मिले तो वो वो अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं है और शायद इसी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी से जुड़ के इन्होंने आज जो ये लाइफ में अपनी इतनी संतुष्टता पाते हैं वो शायद इसी का रीज़न है इनकी एक जो सीखने की चाह है वो उनकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन लेकर आई है इस मार्ग के द्वारा एच के लाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए आशा करती हूँ हमारे लिसनर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसी आशा के साथ मैं श्रुती आपसे इजाजत लेती हूँ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते जिंदगी रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो